फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वक रूप से सेवा करे पूजन के अंत में स्वर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकारनों सहित उन शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दें तथा शिवालय में स्थापित कर दें गुरुओं ब्राह्मणों तथा विशेषता व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें सम उपवास में असमर्थ होने पर फल फूल खाकर या दूध पीकर रहे अथवा भिक्षां भोजी होया एक समय भोजन करे रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करे पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं भस्म पर तृण पर अथवा चीर या मृगचर्म पर भी शयन करे प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करे यदि आदि शक्ति हो तो रविवार के दिन अर्धरा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को अष्टमी को तथा चतुर्दशी को वश करें मन वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी पतित रजस वाला स्त्री सूतक में पड़े हुए लोग अनंतजा आदि के संपर्क का त्याग करें निरंतर क्षमा दान दया सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहें संतुष्ट और शांत रहकर जाप और ध्यान में लगे रहें तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर लें मनवाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजन किया जाए इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण ना करे प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उनके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा होम और जाप आदि के द्वारा उचित प्राश्चित करें व्रत की समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण न करें समाप्ति हो तो उसके अनुसार गोदान वृषोत्सर्ग और पूजन करें भक्त पुरुष निष्काम भाव से भगवान शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करे यह संक्षेप में इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष व्रत्य है उसे बताता हूं वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए ज्येष्ठ मास में मकरंत मणिमय शिवलिंग की पूजा उचित है आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है भाद्रपद मास में पूजन के लिए पगराग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया है अश्वनी मास में गौमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझे कार्तिक मास में मूंगे के और माघ शिशिर मास में वैद्रु मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है पौष मास में पुष्पराग पुखराज मणि तथा माघ मास में सूर्यकांति के लिंग का पूजन करना चाहिए फाल्गुन मास में चंद्रकांति के और चैत्र में सूर्यकांति के बने हुए लिंग का पूजन की विधि है अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में स्वर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए स्वर्ण के अभाव में चांदी तांबे पत्थर मिट्टी लोह या किसी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंधमय लिंग का निर्माण करें व्रत की समाप्ति के समय अनित्य पूर्ण करके पूर्वत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेषता व्रती ब्राह्मणी का पूजन करें फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्वी अवसर की ओर मुंह करके कुशन पर बैठें हाथ में कुश लें प्राणायाम करके सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जाप करें फिर पूर्वक अगले हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहें भगवान मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूं ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर पुष्पों का त्या करें तदनंतर दंड चीर जटा और मेखला को भी त्याग दें इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें जो अत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्टिक वृति कहा गया है उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापशुपात जानना चाहिए वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रत धारी है जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी नास्तिक के ही तुल्य है क्योंकि उसने पीर व्रत का आश्रय लिया है जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो दो तीन दिन, दिन या एक दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी नास्तिक ही है जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करता है इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है उसके समान कहीं कोई नहीं है विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाते हैं इसमें संशय नहीं है रुद्राग्नि का जो सबसे कम बीज का बल है वही भस्म कहा गया है अतः है जो सभी समयों में लगाए रहता है वह बी جوان मान आ गया है भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्मा अग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं जिसका शरीर भस्मा स्नान से विशुद्ध है वह भस्मानिष्ट कहा गया है जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ हो वह भस्म से प्रकाशमान है जिसने भस्म में त्रिकुंड लगा रखा है था जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ मान आ गया है भूत प्रेत पिशाच तथा अत्यंत दुस्साह रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं इसमें संशय नहीं है वह शरीर को भाषित करता है इसलिए भषित कहा गया है पापों का वक्षण होने के कारण उसका नाम भस्म है भूति ऐश्वर्य होने से उसे भूति या विभूति भी, भी कहते हैं यह होती रक्षा करने वाली है आता है एक नाम रक्षा भी है भस्म के महत्व को लेकर यहां और क्या कहा जाए भस्म से स्नान करने वाला वृति पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है यह परमेश्वर रुद्र अग्नि संबंधी भस्म भगवान शिव के भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पशुपाद व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म काधान के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए ओम नमः शिवाय अध्याय 33 बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता का उसे भगवान शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा उपमन्यु की तीव्र तपस्या ऋषियों ने पूछा प्रभु धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर शीर सागर प्रदान किया था परंतु शैश अवस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई अथवा वे कैसे भगवान शिव के स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए ततपश्चात पर उनमें उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी जिससे जो रुद्र अग्नि का उत्तम बीज है उस आत्मरक्षा भस्म को उन्होंने कैसे प्राप्त किया वायुदेव ने कहा महर्षियों जिन्होंने वह तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे उन्होंने जन्मान्तर में ही सिद्धि प्राप्त कर चुकी थी परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से चयित हो गए थे योग भ्रष्ट हो गए थे अतः भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए एक समय की बात है अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम-गरम दूध पीकर उनके सामने खड़ा रहता था मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी मां के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले मात महाभागे तपस्विनी मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम-गरम गाय का दूध दो मैं थोड़ा सा नहीं पिऊंगा बेटी की यह बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड़ प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण होने से वह दुखी हो विलाप करने लगी महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोता हुआ माता से कहने लगे मां दूध दो दूध दो बालक के उस हट को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हट के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया उसने स्वयं उछलरक्ति से कुछ बीजों का संग्रहण किया था उन बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीस कर पानी में घोल दिया फिर मिती वानी में बोली